आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट जी हाँ वक्त हो गया है एक बज चुके हैं और मैं आपका दोस्त आर्जे रमेश आपके लिए लेकर आया हूँ सलामी जिंदगी जी हाँ वाले सलाम वालेकम काल गुड आफ्टरनून नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम दोस्तों तो आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके कुछ ख़ास अनुभव आपको सुनाते हैं ताकि आपके जीवन में कुछ ख़ास मोटिवेशन आपको मिले और आपके जीवन में आप खुशियाँ ज़्यादा बटोरें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ मेहमान जो अबाउ सिक्सटी है महाराष्ट्र से पधारे हुए शांताराम पारज बोर और आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में अभी जी हां तो चलिए आप सभी की तरफ से शांताराम पारज बोर जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम शांताराम पाराजी बोर मैं देहात देहात में रहता था मैं क्रूप कंपनी के अंदर चौंतीस साल सर्विस करा मैं मेरा पढ़ाई पहली से ग्यारहवीं तक खड़ेगाव में हो गया जूना मैट्रिक था मेरा पिताजी को मैं आगे पढ़ने के लिए पिताजी ने मना करा इसलिए मैं छोटा भाई को पढ़ाने का तो सोचा वो पढ़ाई करेगा तो मैं खेती करेगा पिताजी को साथ देगा लेकिन भाई ने भी दसवीं तक पढ़ा उसने पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं पिताजी को बोला हम दो दो भाई इधर रहने से क्या करेंगे तो मैं उनको बोला मैं मैट्रिक पास मैं शहर में जाता कुछ तो भी पढ़ाई करके आगे जाएगा फिर मैंने सोचा पिंपरी चिंचौड़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में तो मैं एडमिशन लिया उधर एक साल का मैं वेल्डर ट्रेड लिया उसमें मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ उसके बाद मैं करुलस रॉयल इंजीनियर कंपनी के अंदर अप्रेंटिसशिप करा वो एक साल 1978 में मैं आई करा फिर एक साल अप्रेंटिस करके मैं थिशन कर्प कंपनी के अंदर आ, 1981 में जॉइंट हुआ उधर जॉइंट होने के बाद मुझे बचपन से सोशल वर्क करने का शौक़ था तो मैं नाइनटीन एटी में यूनियन में पहला चुनाव लिया जीत लिया उसके बाद लोगों का भरोसा मेरे ऊपर पड़ गया तो मैंने सोचा कि अपन कुछ कामगार के लिए कुछ तो भी अच्छे अच्छे योजना अपन लाएंगे। कंपनी की तरफ से कुछ सहूलत जो है वो उनको मिला के देंगे तो मैंने जब यूनियन में गया तो मैंने पहला कामगार को खुद का हाउसिंग सोसाइटी बनाया पाँच हाउसिंग सोसाइटी बनाया हर एक कामगार का अपना अपना खुद का घर है ऐसा कोई कामगार नहीं है कि जिसका अपना खुद का घर नहीं है उसके बाद कामगार को जिस कामगार को पच्चीस साल हुआ उसको पच्चीस ग्राम सोना मिला के दिया उसके बाद हर साल कामगार लोगों का शैक्षणिक साल निकालने का उनको पूरा महाराष्ट्र घुमा के लाया उसके बाद वर्कर एजुकेशन क्लास चलाने के लिए कंपनी मुझे तीन महीना ट्रेनिंग को भेजा केंद्रीय कामगार शिक्षण बोर्ड उसके अंदर मैं तीन महीने का ट्रेनिंग लेकर आया बाद में मैं कंपनी के अंदर वो ट्रेनिंग का मेरे कामगार के लिए वो उसका ज्ञान दिया जो कंपनी कानून या वर्कर के बारे में जो भी जितने भी कानून हैं उनकी जानकारी है हमारे कामगार को देने का उनको तीन तीन महीना ट्रेनिंग लेकर उनको आजू में जितने भी फैक्ट्री है हर फैक्ट्री में जाके उनको घुमा के लाने का और जो जो उधर कुछ सहूलत है कुछ योजना है वो योजना अपने इधर कैसा लाने का ये हमको बता हम लोग सोचते थे फिर यूनियन में काम करते समय मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट के टाइम हम वो डिमांड डालते थे और वो डिमांड में ये सब हमने पास कर लिया उसके बाद कामगार के लिए बीमा पॉलिसी करके लिया कामगार के पढ़ाई के लिए उनको उनको बाल बच्चे को और उनके फैमिली के लिए एक लाख रुपए हम उनको लोन देते थे कंपनी की तरफ से वो जीरो के ब्याज देते थे उसके बाद व्हीकल लोन कंपनी की तरफ से लेते थे और उसको चार परसेंट इंटरेस्ट रहता था अब कोई कामगार कंपनी के अंदर ऐसा एक्सपायर हुआ तो उसके बारे में उसको फैमिली के लिए हम दस लाख रुपये देते थे वो उसमें एक कंप कामगार का, का सौ रुपया बाकी का जो रहता था वो कंपनी देते थे उसके बाद कंपनी के अंदर हमारा एक वो वर्कर लीडर था उसके, बाद उसके वो एक्सपर्ट हो गया कंपनी के अंदर तो उसको उसके बारे में हम लोग ब्लड डोनेशन का योजना बनाया उसके अंदर जो जितने भी डोनर थे उन डोनर को हम गिफ्ट देते थे तो कंपनी हमको हर साल एक लाख रुपए देते थे उसके उसके अंदर आ, हर साल दस परसेंट कम, पैसा कंपनी बढ़ा दी थी तो मैं एक, बा, एक बार कामगार को बोला कि अपन ये डोनेशन देता तो डोनेशन का मतलब क्या होता कि आपने एक बार दान दिया तो वो अपन वापस नहीं लेते तो अपन जो अपना डोनेशन के बारे में गिफ्ट लेते थे उसके बदले अपन कोई अपंग संस्था अंध संस्था मुकबद्री संस्था अनाथ संस्था ऐसे कोई रहेगा तो अपन उनको वो रकम उनको दे देंगे कम से कम हम लाख रुपए हर, हर साल हमको मिलता था उसके बारे में हम जो गिफ्ट का पैसा जो कंपनी देते दे थे उससे डबल कम पैसा कंपनी भर के वो हम लोग उन लोग को देते दे थे उसके बाद कोई ऐसा ग्रामीण भाग में जाके आदिवासी जो लोग रहते उनके बच्चों लोग को पहली से दसवीं तक उनको बैग और नोटबुक हम लेते थे उसके बाद जो भूकंपग्रस्त दुष्कालग्रस्त जो, जो रहते उसके लिए भी हम लोग ने कुछ योजनाएं बनाई और वो लोगों को लिए हम लोग तीन तीन लाख रुपये देते थे वर्कर का और यूनियन कंपनी का उसमें सहभाग था जैसे कि किल्लारी नेपाल भूकंपग्रस्त या अपना ले लेह लड़ाक के उधर हम लोग हमारे कोई को तरफ से काम करते भी हम लोग भेजते थे मदद के लिए और कामगार के बच्चों लोग के लिए हम सेमिनार लेते थे हर साल मई महीने में, में। जैन के सवेरे से सात बजे लेकर दो बजे तक उनको लेके जाने का घर में छोड़ने का ये पूरा कंपनी काम करती थी और उसका खाना पीना भी कंपनी करते थे उसके बाद वो काम कामगार फैमिली के लिए आरोग्य शिविर भी लेते थे उसमें भी लेडीज़ के बारे में जितना भी जो खर्चा होता है वो सब पूरा खर्चा कंपनी करते थे कंपनी की तरफ से स्पोर्ट्स लेते थे उसमें क्रिकेट हॉलीबॉल हॉलीबॉल कैरम ऐसे अलग अलग तरीके के स्पोर्ट लेते थे और सोसाइटी की तरफ कंपनी के अंदर हमारा कामगार की कोऑपरेटिव पद संस्था है कोऑपरेटिव सहकारी संस्था उसके अंदर भी हम लोग ने कामगार के घर में कोई टीवी फ्रिज या कोई व्हीकल ऐसा कुछ लेने का होगा तो उसको जमता नहीं था तो हम लोग ने ऐसा सोच सोसाइटी की तरफ से उनको व्हीकल के लिए या कोई चीज़ लेने के लिए लोन देते थे वो पाँच लाख रुपए हम उनको देते थे कोई भी चीज़ अपने घर में लाता था उसके बाद मेरा पीरियड में मैं जब चेयरमैन था तो कंपनी को पचास साल हुआ पचास साल होने के बाद हर कामगार को अस्सी ग्राम का चांदी चांदी का कॉइल उसके ऊपर सोसाइटी का नाम डाल के वो दे दिया और वाल क्लॉक बड़ा वाल क्लॉक दिया था और स्वीट बॉक्स देता था शहर शे, शे, में था तो नगर पालिका में जितने भी योजनाएँ वो योजना के बारे में शिविर लेता था, था केंद्रीय कामगार शिक्षण बोर्ड उनकी तरफ से महिलाओं का शिविर लेता था, था उसमें 40 महिला महिला का एक बैच लेता था, था वो महिलाओं को हम लोग महिला मंडल महिला संगठना महिला बचत गट कुंब कल्याण आरोग्य लोक संख्या धोरण अंधश्रद्धा निर्मूलन राष्ट्रीय साधन संपत्ति संरक्षण पर्यावरण बहुत सारे ऐसे हम लोग उनको पढ़ाते थे और उसके अंदर बचत गट का हिस्सा बनाने का संस्था का हिस्सा का उसका कागज पत्र क्या लगता है वो हमको हम उनको बताने का बचत गट का प्रकार कितने है तो तीन प्रकार हम बोलते थे पहला सर्वसाधारण गट दूसरा जो है वो दुर्बल घटक और तीसरा जो है महागठ बोलते, तो पहला जो सर्वसाधारण जो गट है उसमें दस से बीस महिला रखते थे और उसको अनुदान पंद्रह से पचास तक अनुदान मिलता था दूसरा जो गट है उसको बोलते हैं दुर्बल घट उसमें पाँच से दस महिला सहभागी रहता था उनको भी अनुदान पंद्रह से पचास तक मिलता था पाँच हजार और तीसरा जो है वो महागठ बोलता है उसमें ग्यारह घट एकत्र में होकर एक सौ दस महिला उनके अंदर रहती थी उन, उनको अनुदान जो है वो पाँच लाख के ऊपर मिलता था ऐसे में उन महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनका फैमिली के लिए कुछ हम हदबार लगाने के लिए हम एक करते थे बाद में महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल के तरफ से महिलाओं को टेलरिंग या कोई मसाला या कोई जा जाम जेली ऐसे ट्रेनिंग देता था सिलाई मशीन का ट्रेनिंग के बारे में उनको सिलाई मशीन भी मुफ्त मिलती थी नगर पालिका की तरफ से और दूसरा एक बात है एम्ब्रॉडरी ये भी हम लोग उनको सिखाते थे ग्राम पंचायत के बारे में भी मैंने जो जॉब कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड या बैंक अकाउंट कैसा खोलने का क्या करने का ये जानकारी हम उनको दे देते थे उसका फ़ायदा जो गवर्नमेंट की तरफ से वो जो अनुदान मिलता है तो वो महिलाओं को पर डे सौ रुपये मिलता था दो दिन का दो रुपया पाँच दिन का शिविर रहेगा तो पाँच सौ मिलता था और वो पैसा बैंक में हम लोग उनके खाते पर जमा करता था क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि खाता कैसा खोलने का क्या करने का वो जानकारी हम उनको देते थे अभी अभी जो अपना पंत प्रधान ने जो बोला जन धन योजना वही हम लोग उनको बता कि उनको ध्यान में लाके वो वो भी खाता उनको खोलने को बोला जिला उद्योग केंद्र की के तरफ से जितने भी बहुत सारे कोर्सेस रहता है वो कोर्सेज वो दसवीं के आगे जो बारहवीं तक जो बच्चे पढ़ रहे उनको उनके बारे में जानकारी दी कि उनको ट्रेनिंग दे उनको खुद के पाव पर उनको खड़ा करने का उद्योग व्यवसाय करने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे का जो बच्चे मेरिट में आते दसवीं बारहवीं में तो उनके बारे में भी हम कुछ आवर देते थे कंपनी के तरफ से देते थे और हमारा जो ग्राम पंचायत उनकी तरफ से हम देते थे और जो विधवा महिला वो अपंग या कोई ऐसा लुला पांगला रहेगा तो उनके बारे में जो नगर पालिका के तरफ से जो योजना है उनका हम उनका जितना जो लाभ है उनको देते थे उनको जानकारी देता उनको मालूम नहीं था कि भाई कैसा करेंगे क्या करने का हम खुद जाके उनको वो फॉर्म दे के देने का और वो बहुत सारे लोगों को महिलाओं को भी उसका लाभ मिला है किसानों के बारे में जो पानीलोट क्षेत्र उसके बारे में उनको कोई तालाब बनाने का या जो अपन पाइपलाइन की तरफ से गवर्नमेंट गो, की तरफ से जो पंचायत समिति है उनके तरफ से जितने भी लाभ है वो उनको देने का उसके बाद जो औजार है वो औजार उनको कैसा लेने का क्या करने का वो भी हम लोग बताते थे दूसरी बात है जो एक नगर अहमदनगर जिला में एक गुंडेगाँव गांव है उधर जाके मैं सोसाइटी की तरफ से दो तालाब बना दिया बड़े बड़े तालाब है वो तालाब बना दिया जैसे कि उनके उधर पानी का बहुत प्रॉब्लम था तो अभी वो तालाब में अभी पानी भर गया तो उसको बहुत उसका फायदा हो गया अभी और अभी जो नया पीढ़ी है वो जो तरुण वर्ग है उनके बारे में हम लोग ने वो जो व्यसनाधीन है व्यसनाधीन के ऊपर उनको थोड़ा समझा के जो अभी जो गुटका दारू या सिगरेट तम्बाकू इसके बारे में उनको जानकारी दे के अपना खुद का जो नुकसान होता है शरीर का उसके बारे में उसको जानकारी दे के उन लोग को उसको परिवर्तन करा और दूसरी बात यह कि जो बच्चे लोग हैं उनको ऐसा सेमिनार लेके उनके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनर, ट्रेनर में बुलाता था वो उनको मार्गदर्शन करता था कि जो जिसके आगे अपन अपने परिवार को कैसा मदद करेगा उनको ट्रेनिंग देके के उनके पाव पर उनको खड़ा करने का और मैं खुद ऐसा प्रवचन भी देता हूँ मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी है हम लोग हमारे इधर जो पंडरपुर आलंदी है ऐसे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र उधर भी ग्राम पंचायत की तरफ से टूर निकाल के उन लोगों को ऐसा घुमा के लेके जाते थे जैसे कि एक दूसरे में सोलो का प्यार रहने के बारे में हम लोगों को देते थे और जो खेती के बारे में जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है खाद या बी उनको कैसा लाने का क्या करेगा ये भी हम लोग उनको बताते थे, थे जैसे कि वो लोग सस्ते में अपने करते थे बहुत सारे किसान लोग आत्महत्या करते तो आत्महत्या करने से अपना जो भी सवाल वो छूटता नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बैंक बैंक से जोरो टक्का ब्याज से कर्जा मिलता है वो कर्जा कैसा निकलने का कैसा पेड़ करने का ये उसको बारे को जानकारी देके उनको अपना खेती में उसका हथबार लगता था ग्रामीण महिलाओं को कुकुट पालक गाय भैंस या छोटे छोटे लोगोद्योग खाद्य ग्रामोद्योग तरफ से हम लोग उनको जाके दिखाते थे और वो कैसा लेने का क्या करने का फायदा उठाया जैसे कि अपना घर का बहुत सारा संबंध है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन 90.4 पॉइंट और अभी हम सुन रहे थे शांताराम पारज को उनके बारे में उन्होंने जो बताया किस तरह से उन्होंने सोशल वर्क किया और जो जॉब उन्होंने किया तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन के साथ आती जाती रहती हैं और हम उन चीज़ों से सीखकर किस तरह से अपने लिए और समाज के लिए कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है और करने जाएंगे तो करते रह सकते हैं अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे तो ऐसा ही कुछ भाव जो है शांत ने हमें बताया उनके जीवन के कुछ खास अनुभव Uh, उनकी सामाजिक सेवा और कंपनी के साथ उनके जो रिलेशनशिप थे उनके बारे में उन्होंने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए आप और भी बहुत सारी बातें सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ आप सुनाए हैं रेडियो मत 90.4 एफएम। सुनते रहो मुस्कराते रहो देखो देखो मेरा <गेशा> रा वैस रंगीला ये तो सोने की चिड़िया केस मेरा वेस रंगीला ये तो सोने की चिड़िया के सरिया साफा बंधे चोरा चैल छबीला देखो दिस मेरा से कहा है देश को सोने की चिड़िया देश मेरा वे रंगी लाइये है वो नगरिया प्राचीन काल से कहा है देश को आ सोने की चिड़िया देश है मेरा वे रंगी लाइए है वो नगरिया ओ चिड़िया रे आ जा रहे उचिड़ियारे आ जा रहे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 खून पसीना सब एक किया अपनी जान तो क्या कबुल में गिर के फायदा है क्या है पर कुछ ऐसा जिसमे खुशी हो सबकी चलो उठो आखे खोल अपनी जो सो रहे राहों में चलो उठो एक एक कदम तुम ही हो बोला खुम चिड़िया ja re uchidya re ja re मगरे आइए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और शांताराम पारज जी हमारे साथ है और उनके हम कुछ खास अनुभव सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि कंपनी के साथ उनकी बहुत सारी बातें होती रही और कई बार ऊपर नीचे भी रहा लेकिन फिर भी कंपनी उनको किस तरह से कॉपरेट करती रही ये बात मेरे समझ में नहीं आई तो मैं जानना चाहूंगा कि शांत जी आपको कंपनी किस तरह से सपोर्ट करती रही क्या बात हुई थी इसके पीछे का कारण क्या है जैसे कि मैं तरफ जितने भी ये सुविधाएँ मिला है योजना मिला है वो कंपनी ने ऐसे नहीं दिया उसके बारे में हमने भी कुछ योगदान दिया जैसा कुछ लेना होगा तो कुछ देना ही पड़ता है हम लोग ने कंपनी की तरफ हमारा जो प्रोडक्शन था शुगर मशीनरी सीमेंट मशीनरी बॉयलर हैंडलिंग, ऐसे हमारे बड़े बड़े प्लांट थे उसके बारे में हम लोग ने कंपनी को चैलेंज दे बहुत अच्छी जॉब बनाया कभी भी ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर संप टेबंदी ऐसा कभी करा नहीं संप कुछ नहीं करा इसलिए कंपनी को हम लोग ऐसा सब समझा के वो मैनेजमेंट की तरफ दोनों तो हम लोग मिलजुल के काम करते थे कभी भी आ, हम झगड़ा बिगड़ा ऐसा नहीं करते थे समझ के बात करते सारा कंपनी से हम लोग ने मिल के लिया और जब भी कामगार हमारा रिटायर होता आखिरी तो उसको उसी दिन हम लोग तीन लाख का चेक उसी दिन उसको देते थे और ग्रेजुएटी का भी चेक उनको उस दिन देते थे ग्रेजुएटी भी हम लोग इक्कीस दिन का गवर्नमेंट की तरफ से सोलह दिन का है लेकिन उसके अंदर हम लोग पांच दिन बड़ा के इक्कीस दिन का दे, दे थे। ऐसा कंपनी ने, सब कुछ कर सके। हम लोग ने भी को, बहुत अच्छा काम को आगे हमको सब कुछ दे दिया शाम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कंपनी के लिए पहले आपने मशीनरी और प्रोडक्शन के लिए हेल्प किया और तभी जाके कंपनी का सहयोग आपको मिला और आपने उस सहयोग को वर्कर्स तक पहुँचाया ये बहुत ही सही बात है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जेब से तो नहीं देता है हर व्यक्ति जो है कही न कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्त होने के बाद ही दूसरों को देने के लायक बनता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नमस्कार आप सुन रहे हैं शांताराम और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके जीवन के खुशनुमा पलों के बारे में बताइए हो, हो सकता है या गाँव से आप शहर में आए वो खुशी का पल हो सकता है तो आपके जीवन के कुछ जो खुशी के पल है उनके बारे में बताइए बचपन से तो हम देहा रहते थे तो हमको इतना सारा ज्ञान नहीं था लेकिन जब मैं शहर में आया शहर में आया उस कंपनी के अंदर जॉब मिला तो जैसा जैसा हमको पैसा मिला पैसे की वजह से हमारे घर में बहुत कुछ सुविधाएं लाया उसके बाद कंपनी को भी जो चाहे वो हम लोग दे के कंपनी के अंदर का जो दिन था बहुत अच्छा था उसके बाद कंपनी रिटायर होने के बाद हमको जो मदद दिया उसके बारे में बहुत खुश है और अभी भी मैं कंपनी छोड़ने के बाद हमारे गांव में ऐसा ही योजना बना के रखता है कोई सो, सोसाइटी बनाया बचतगढ़ बनाया उसको भी उधर के भी लोगों को मैं यही तरीके से आगे लेना चाहता हूँ और अपना जो राष्ट्रीय जो भी सन है पंद्रह अगस्त रहेगा छब्बीस जनवरी या कोई जयंती महात्मा फुले जयंती अम्बेडकर जयंती शिव, शिव जयंती ऐसे जितने भी त्यौहार सार्वजनिक सामुदायिक रहता उनको लोगों के सामने रख के वो हम मिलजुल के करते थे इसके वजह से गांव में पूरा एकजुट होता है सब प्यार से रहते और हम एक दूसरे से मदद करके बहुत आगे जाने का हमारा तरीका है मैंने जो इतना समाज के लिए कामगार के लिए और गांव वालों के लिए जो काम करा उसका बदले महाराष्ट्र शासन ने मेरा दखल लिया और उसके बारे में मुझे गुणवंत कामगार पुरस्कार नाइन्टीन में Uh, मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख उनके हाथ मेरा और मेरा मिसेस का सम्मान हुआ बॉम्बई में और उसके बाद मैं केंद्र शासन को मैं फाइल भेज दिया उधर भी मेरे को दो हज़ार नौ को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के हास्ते श्रम आवार मेरा उधर भी मेरे मुझे और मेरे औरत को दोनों को भी प्लेन से बुलाया दोनों आने जाने का टिकट गवर्नमेंट ने दे दिया और ऐसा करके मुझे महाराष्ट्र शासन ने विशेष कार्यकारी अधिकारी का पद भी दिया उसके वजह से मैं जो बच्चे लोग स्कूल वाले हैं उनको फोटो कॉपियाँ टेस्टर करके देता हूँ कभी भी मैं किसी को आड़ाता नहीं इसलिए मैं भगवान जो मुझे ये मिला मेरे मुझे भगवान की मेरे ऊपर कुछ तो भी आशीर्वाद है इसके बदले में मुझे ये सारे अवार्ड मिले उसके बाद बहुत सारे अवार्ड मुझे मिला है कम से कम पचास के आगे मेरे को अवार्ड मिला है ऐसे में जो सोशल काम करता है इसके वजह से मुझे गवर्नमेंट ने मेरा दखल ले लिया है और गांव में अभी दारू बंदी और जो जो भी नशीले चीज़ें उनके बारे में हम लोग गांव में रैली निकल के पूरा गांव जागरूक करा और गांव अभी हमारा व्यसन मुक्त हो और दूसरा कि हगनदारी मुक्त बोले तो हर घर में अपना अपना खुद का संडा से खुद घर में किसी के भी बाहर जाना नहीं पड़ता इसलिए गांव में बहुत स्वच्छता का हम स्वच्छता अभियान हम लोग करते थे जैसे कि गाँव में कोई भी मेहमान आएगा तो उसको अच्छा लगना मांगता ऐसे रास्ते और बीज लाइट लाइट का और बाकी पानी का अच्छा नियोजन कराए गांव की तरफ से हर घर में पानी जाता है और बोरिंग पंप बैठा के पूरा गांव को पानी दे देते हैं नमस्कार आप सुनर रेडमो वन नाइन्टी पॉइंट शांताराम बोर्ड जी आपने बहुत ही सुंदर सामाजिक कार्य आपने किया है और बहुत सारी बातें आपने बताई उसमें खास मुझे अच्छा लगा नशा मुक्ति का जो कार्यक्रम आपने अपने हां अपने गांव में चलाया और ख़ास युवाओं के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कितने लोगों ने नशा छोड़ा उसके बारे में आपने कैसे पता लगाया आपके कार्य से कितने लोगों ने नशा छोड़ा है उसके बारे में बता पाएंगे गांव में जो देहाती लोग रहते हैं उनको तंबाकू या दारू का बहुत तो ये था लेकिन जब समय हमें हम चालू करा गांव में पंद्रह अगस्त टाइम सभी जाने के टाइम ये थोड़ा तो लोगों को भाषण करके उनको बताया कि इससे अपना क्या तकलीफ है अपने बच्चों को जैसे कि एक सिगरेट को तुम दस रुपया खर्चा करता है दिन में तुम दस सिगारेट लेते हो तो दस सौ तो रुपये जाता है और यही सौ तो रुपया तुमने अपने बच्चे के लिए हर महीना लड़की के लिए बच्चे के लिए कुछ बैंक में डालेगा तो तुम्हारा हर महीना तीन सौ रुपये बचता है तीन सौ रुपये ऐसा ऐसा सार नहीं करेगा तो छत्तीस सौ रुपये बचता है ऐसा करके पूरा जिंदगी देखे तो अपना बहुत लाखों रुपए का नुकसान होता है तो यह अपन बचा के अपने लड़की लोगों के लिए आगे के लिए अपने करने का बचत करने का और अभी स्टेट बैंक की तरफ से कन्यादान योजना शुरू हुआ है उसके बारे में भी उनको जानकारी देके हर साल हजार रुपया भरने का और 14 साल के बाद उसको छः लाख रुपये मिलता है तो ऐसा उनको भी बता कि बहुत सारे लोगों ने ये भी शुरू करा है कि हर साल हजार रुपया भरने का 14 साल तक चौदह तो हजार रुपये भरने का उसके बाद छः लाख रुपये अपने लड़की के नाम पर मिल जाएगा ऐसा बहुत सारा उनके लिए योजनाएं बनाए और उनको दे के अभी वो लोग कर रहे हैं कन्या दान योजना के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है जिससे तौर पे गाँव में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं जब कन्या बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी के लिए और ये योजना जो है काफी अच्छा है बचपन से ही उसके लिए कुछ बचत किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है और हमारे अभी अगर राजस्थान के लोग हमें सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा की ये भी लोग इस तरह के जो योजना है उनका लाभ उठाए योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने कन्या की देखरेख अच्छी तरह से करें ऐसी मैं शुभ करता हूं और ये SBI बैंक से है तो आपके नज़दीकी शाखा में जाकर इसके बारे में कन्याधन योजना के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और आपको अनुकूल लगे तो ज़रूर इसमें सहभागी बने और अपनी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शांताराम जी जैसे कि हम मैं पहले भी पूछ चुका आपसे कि नशा छोड़ा है आपके गांव में कितने लोगों ने नशा छोड़ा है नशा मुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितने लोगों ने नशा छोड़ा है इसके बारे में कुछ कुछ खास आपके पास अनुभव हो तो जरूर बताए आध्यात्मिक शिविर चालू करा है हर रोज लोग आते उधर कार्यक्रम को, सो को है वो कार्यक्रम में उधर रोज हमारा हरिपात शुरू होता है उसके अंदर लोगों ने बहुत सारे कम से कम 200 लोगों ने ये बेसन मुक्ति का बेड़ा उठा उठाया और वो अभी पूरा छोड़ दिया तम्बाकू गुटखा सिगारेट दारू ये बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है उसके बारे में उनके घर वाले जो महिलाएँ उन लोगों ने हमारे इधर आके बताया भी कि तुम लोग ने बहुत अच्छा काम करा हमारे घर में जो जो व्यसनाधीन थे उनसे बचाया और हमारा और वो फैमिली के अंदर बहुत खुशी हो गई और वो लोग हमको आके बोलते नमस्कार आप सुन रहे हम बात कर रहे हैं शांताराम पारज बोर जी से हमने सुना नशा मुक्ति की बातें हमने सुनी है आगे और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो hm mm. जाएगा <laughs> दुख जाएगा सुख आएगा दुख जाएगा सुख आएगा jae <laughs> नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे शांताराम जी से और शांताराम जी अब तो मैं ये जानना चाहूंगा अभी आपका ओरिजिनल मना कितना आप रनिंग कर रहे हैं कितना उम्र है आपका और आपका सेहत का राज क्या है आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखते है उसके बारे में जरूर बताए ताकि हमारे जो सुनने वाले उन्हें भी काफी लाभ हो सके मेरा अभी उम्र है मेरी तबीयत या मैं बॉडी बहुत अच्छा रखा है क्योंकि मेरे मुझे खुद को कौ, कौ, कौन सा भी व्यसन नहीं है मैं यही कहना चाहता हूँ जब मैं खुद करता है मैं मेरे दे, मुझे देखकर और करेंगे इसलिए मेरे को बचपन से कौन सा भी व्यसन नहीं था इसलिए मैं लोगों को भी इतना बोल के उनको मत करा और उनको उसका असर हो गया तो जिंदगी अपने को अच्छी मिली उसका अपन कैसा यूज करने का क्या करने का इसके बारे में बहुत लोगों को खुद के ऊपर से मैं उनको उदाहरण देके मैं बोला मेरे मैं आज 62 साल का हो गया था लेकिन मेरे को आज तक एक गोली खाना नहीं पड़ता मेरा आरोग्य बहुत अच्छा है और उनके तरफ से मैं उनको आशीर्वाद मांगता है कि मैं आगे भी ऐसा ही रहूँगा गाँव में बहुत सारा क्लब भी खोलेगा जिसके ऊपर बच्चों लोगों को अभी व्यायाम होता है कुछ स्पोर्ट्स भी गाँव में खेलते हैं क्रिकेट वॉलीबॉल कबड्डी एक बच्चे लोग भी उनको भी कुछ सुविधा ला, ला है। इसके वजह से गांव में बहुत अच्छा वातावरण भी फैला है शांताराम जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और अच्छा लग रहा है मुझे भी और जैसे कि आपने आपके गांव में युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है तो युवाओं के लिए क्या काम किया है किस तरह का योजनाएं उनको बताया है और किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं वो बातें हम आपसे सुनना चाहते हैं जी हाँ जरूर बताइए युवाओं के लिए आप क्या करते हैं मुझे फिल्म देखने का तो शौक नहीं था क्योंकि आज अपन देखते टीवी के चैनल के ऊपर बहुत सारे सीरियल आते हैं वो सीरियल देखे बहुत सारे लोग बिगड़ते भी उसमें जो अपन जिंदगी में लाना चाहिए वो लेते नहीं उसके बाद जो नहीं चाहिए वो लेते इसी वजह से मैं खुद तो देखता नहीं लेकिन बच्चे को भी ये बताता जो सीरियल में जो दिखा रहे वो अच्छे के लिए दिखा रहे लेकिन उन लोग उसका यूज ठीक से नहीं करते उलट करता करके अपने को बहुत तकलीफ होती घर घर में झगड़ा होता है तो सीरियल देखे जो अच्छा है वो लेने का और दूसरी बात ये कि अभी जो मोबाइल मोबाइल के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग उसके अंदर घुस गए ले उनको कुछ काम बोलेगा तो वो मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं रहता इतना उनको मोबाइल के इसमें वो आटे गए लेकिन मोबाइल भी अच्छी चीज़ के लिए तुम यूज करो गलत काम मत करो जैसे कि आज आप देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो होना आदमी अत्याचार होता है उसके ऊपर अपन लोग खुद अपन अपने घर में अपन अपने बहन माँ बहन की तरफ से ऐसा नज़र से देखेगा तो ये भी बंद हो जाएगा लेकिन क्या होता है अपन अपने, अपने घरों में अपने बच्चे लोग को बोलना मांगता है कि ये जो है रस्ते में जाने आने वाली जो है वो अपने माँ बहन के से शरीकी है तो वो सामने वाले अपनी माँ बहन ऐसे समझते तुम तो चलो ये सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा लेकिन पहला अपने शुरू अपने घर से शुरू करना मांगता अपने से बच्चे लोग को अपन बोलना मांगता कि ये करना अच्छा नहीं है तुम पढ़ाई करो अच्छी पढ़ाई करो अच्छा जॉब मिलो कंप्यूटर के बारे में वही उनको बताता था तो 1991 में अपना कंप्यूटर भारत में आया तो उसी टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे बहुत सारे लोगों ने सोचा कि उसको विरोध करा लेकिन जब कंप्यूटर ने आपको थोड़ा उल्टा भी सोचेंगे तो कंप्यूटर ने आता तो आज क्या हालत होती जब अपनी से पचास साल आगे जाते थे और आपको पचास साल पीछे रहते थे ऐसे अपना हालत होता तो कंप्यूटर आने से कुछ कम नहीं हुआ अच्छा होगा बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली और कंप्यूटर के बारे में बच्चे लोगों को अभी स्कूल में भी वो चालू कारण बनते हम भी हमारे स्कूल में बच्चे लोगों के लिए कंप्यूटर भेज दिया है वो कंप्यूटर के बारे में बच्चे लोगों को बहुत सारी जानकारी दिया आगे का पूरा माहौल कंप्यूटर का हो जाएगा इसलिए हम लोग बच्चे लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते तो आगे बढ़ो ऐसा बोलते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट सलामी जिंदगी में हम सुन रहे हैं शांत जी से और शंतराम जी को और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि आजकल जो युवा हमारा जो बहुत बड़ा एक शक्ति है भारत देश की लेकिन उसमें कुछ युवाओं के वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और ख़ास करके दिक्कतें आ रही हैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्योंकि आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो भी वो हमारे हाथों में आ गई है लेकिन इसका जो है दुष्प्रभाव भी हो रहा है वक्त हमारा बर्बाद हो रहा है और युवा शक्ति कहीं ना कहीं इस अंतर जाल में यानि इंटरनेट को हिंदी में कह सकते हैं अंतर जाल तो इस जाल में फंसती जा रही है जहाँ पर आ, कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत काम करना है इंटरनेट के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों से जुड़ सकते हैं लोगों से जुड़ना अच्छी बात है लेकिन लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ क्या हम उससे कही कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा कार्य कर रहे हैं क्या ये भी देखना बहुत ज़रूरी है और इंटरनेट में जब भी हम लोग काम करते हैं तो आप कंपनी में काम कर रहे हो डेट्स ओके लेकिन घर पे आने के बाद भी या फिर आप मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे युवाओं को हमने देखा है सुना है कि समय बहुत बर्बाद हो जाता है और हम जो काम करना चाहते हैं वो तो नहीं करते ज़्यादातर हम फिल्में या फिर और बातों में हम खो जाते हैं या फिर सोशल मीडिया में हम डूबे रहते हैं तो उसमें हमारा वक्त बहुत चला जाता है तो इसीलिए ये अंतर जाल जिसको कहा गया है ये इससे छूटना हमें बहुत जरूरी है और वैसे भी बहुत सारे युवाओं का ये अनुभव है कि उन्होंने जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया तब से उनके जीवन में काफी कुछ उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ है तो चलिए हम चाहेंगे कि आप इनसे बचिए और जब भी आप इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की बातें आपके सामने आए तो वो देखिए कि आप अपने लिए या फिर समाज के लिए कुछ सेवा कार्य उससे हो कोई अच्छा काम हो जिसमें देश की वला हो समाज का वला हो ऐसा कुछ काम हो तो उसमें समय दीजिए वरना ज़्यादा समय देने से कोई मतलब नहीं बनता तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शांताराम बोरज जी से मैं पूछना चाहूँगा अगर आपने कोई फिल्म देखी है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए कि आप किस कौन सी फिल्म कब और कैसे देखी थी मैंने तो फिल्म तो मैं देखता नहीं लेकिन मैं ऐसा टीवी वी पे ऊपर कभी कभी ऐसा जो चलता है चैनल तो चैनल में कभी कभी देखता है लेकिन वो चैनल देख के मैं लोग बच्चों लोग को या जो तरुण पीढ़ी है उनके बारे में मैं उनको कोई एग्जांपल भी देता दे, था जैसे कि अपना माँ का छत्र छा वाले बराक ओबामा अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष होता है वो लोगों को बच्चों को समझा के दिया जैसे कह धीरूभा अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करता था लेकिन वो एक दिन इतना बड़ा उद्योगपति हो गया कॉलेज के लिए पैसा भरने को पैसा नहीं था तो अपना बहन से कुछ पैसा मांग के अपना एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया और दूसरा राजघटना बनाने ने अपने अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन ये भी है इतना बड़ा उसने अपना भारत की राज्य घटना बनाई तो अपना देश का जो महाराष्ट्र का जो उपमुख्यमंत्री था वो आर आर वो रोजगार हमें योजना पर काम करता था, था वो एक दिन वो उप उप मुख्यमंत्री बन गया ऐसा वो बहुत सारा एग्जांपल एग्जाम्पल बच्चे लोग बहुत सारा ध्यान देता हूँ मेरा खुद के बच्चे भी पढ़ाई अच्छा करेगा ग्रेजुएट हो, हो गया था मेरी लड़की भी ये भी होके उन नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम शांत राम जी अच्छे लोगों के बारे में युवाओं को आप बताते रहते हैं युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है ऐसा होना चाहिए हर गांव में हर शहर में जहाँ भी युवाओं का संगठन है उन्हें इस तरह का मोटिवेशन जरूर मिलना चाहिए ताकि उनके जीवन में कुछ करने की उत्साह हमेशा अपना रहे देश के लिए समाज के लिए करने के लिए वो प्रेरित होते रहें और आपके जीवन में जो मुश्किल का दौर था हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समय ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ही मुश्किलें आती हैं तो आपका मुश्किल का दौर कौन सा था उसके बारे में बताइए जब मैं कंपनी में काम करता था तो जब मैं कंपनी के आगे पहला कामगार के लिए जो योजना रखा तो कंपनी ने कभी भी झट से हाव बोला नहीं इसलिए मेरे को कोई थोड़ा संघर्ष करना पड़ा ऐसा नहीं कि हमने मांगा और उसने दे दिया लेकिन उसको साथ हम लोग कभी कभी थोड़ा घोषणाबाजी दे ये करके कंपनी को थोड़ा टाइट करके भी करता था लेकिन जैसे कि रबर पिस्त आप ऐसा ये करेगा तो इधर तो भी वो टूट जाता है इसलिए हमारा संबंध कभी हमने बिगड़ा नहीं संबंध को जोड़ के संभल के हम लोग ने काम करा तो हम लोग ने कंपनी की तरफ से बहुत सारा मिला कंपनी हमारे कामगार के लिए बहुत आगे ले लिया तो कंपनी का भी हमने बहुत बहुत भरभर कर जैसे कि आज के जमाने में लोग बोलते हमने काम बढ़ाया लेकिन सी मशीनरी आने के बाद बहुत सारा काम ऑटोमेटिक बढ़ गया वही अपने कामगार को हम लोग समझा दे दिए काम ज़्यादा काम बढ़ाया बोले तो अपना मैनुअल के बजाय बजाय अपन अभी ऑटोमेटिक मशीनरी आया एक एक मशीनरी 50-50 ऑपरेशन कर दी इसलिए कंपनी ने भी उसके अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ाया टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी की बहुत भदभराट और कंपनी ने भी आपको जब आप नहीं करता था तो कंपनी में वो बात मानी और आप को दे दिया अंतराम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका ज्यादातर संघर्ष का जो समय रहा जब आप कंपनी में काम करते समय आपको लगा और वहाँ पर कंपनी के साथ मिलकर काम करने में जो दिक्कतें आई उसमें आपको बहुत संघर्ष लगा कहते हैं कि जितना हम मेहनत करते हैं उतना उसका फल मिलता है लेकिन कभी कभी कुछ देर के बाद मिलता है और कुछ तुरंत मिलता है तो ये डिपेंड करता है कि समय सीमा के अंतर्गत और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनका नेचर के आधार पर ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे बातें आपने बताया संघर्ष का बहुत ही अच्छा लगा वो तो आप आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग सभी को क्या बताना चाहते हैं आप मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों ने जो भी अपने को जानकारी नहीं है इसलिए आप इंसान इंसान से बात करते हैं कोई बात मन में नहीं रखने का जो है वो बोल के रखने का बोल देने का और कभी भी संघर्ष तो आता ही रहता है संघर्ष के बिना जीवन नहीं है जी। लेकिन वो संघर्ष भी इतना टाइट नहीं रखने का जिसकी वजह अपना समझ बिगड़ जाए और समझ बिगड़ेगा तो अपना नुकसान हो जाएगा जो जब हमने वो बंदी, नशा बंदी का संकल्प किया उसी टाइम हमको बहुत गांव वाले वो जो पीने वाले खाने वाले थे उन लोगों ने बहुत सारा हमको तकलीफ तो दिया लेकिन उनको भी बाद में समझ में आया कि नहीं यापन करेगा तो अपने बच्चे लोग भी बिगड़ जाएंगे घर वाले बिगड़ जाएंगे अपना परिवार का बहुत नुकसान हो गया घाटा हो गया इसलिए उनको भी कोई दिन के बाद मालूम पड़ा अभी वो वो भी हमारे लाइन पर आ गया अपना गाँव का विकास बढ़ गया अभी जो भी गौर का कुछ दे रहता है हम सब मिलके वो उसका फायदा उठाते ऐसा बहुत सारा हमने गाँव के लिए करा कामगार के लिए भी करा तो बच्चे लोग को भी हम लोग ज़्यादा करके बच्चे लोग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते क्योंकि वो अपने देश का आगे का ही एक शक्ति है इसके लिए हम लोग उनको ज़्यादा संभालते रखते हैं बच्चों लोग को जैसे कि वो आगे बिगड़ना नहीं मांगता ंताराम जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं आखिरी में यही जानना चाहूंगा कि आप फिल्म तो नहीं देख रहे थे लेकिन फिर भी कुछ गीतों के साथ आपका संगीत के साथ सा अच्छा सा गुन श्रोताओं के लिए मैं ऐसा ही सुना था देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान सूरज ना बदला चंद ना बदला ना बदला अरे आसमान कितना बदल गया इंसान आया समय बड़ा बेड़ंगा, आज आदमी बना लफंगा कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा नाच रहा नर होकर लंगा छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान कितना बदल गया इंसान राम के भक्त रहीम के बंदे रचते हैं फेरेब के फंदे कितने ए मक्करी आंदे देख लिए इनके भी धंधे इन्हों की काली कर तो से होगा मुल्क मसान कितना बदल गए इंसान जो हम आपस में झगड़ते बने हुए क्यों खेले बिगड़ते क्यों ये बच्चे मासे बिछोड़ते क्यों ये लाखों के घर उजरते घूट घूट के रोते है ये प्यारे प्रभु के प्राण कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान सूरज न बदला चांद न बदला न बदला रे आसमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बला लंगा कहीं पे झगड़ा कहीं पे तंगा नाच रहा नर होकर नंगा और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज परे के बंदे राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज परे के बंदे कितने ये मख् ये अंधे देख लिए इनके भी धंदे किन्हीं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 हम आपस में न झगड़ते बने हुए क्यों खेल बिगड़तेहे लाखों घर ये उजड़ते क्यों ये बच्चे मां से चढ़ते फूट-फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान इसके ऊपर मैं बहुत ध्यान देता क्योंकि इंसान क्या था और आज क्या हो गया ये अपने सामने दिख रहा है आज इसलिए तो अब दिन से दिन देखेंगे तो दुनिया बिगड़ने के बारे में ज्यादा ही होता है क्योंकि जो भी सुविधाएं आती वो अच्छे के लिए आती हैं लेकिन लोग उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए नहीं करते वो बुराई के लिए करते इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और आगे के लिए थोड़ा अच्छा रास्ता निकालना होगा संताराम जी आपने बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही सुंदर अनुभव आपके आपने हमें शेयर किया और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी आपने अपनी जो भावनाओं से हिंदी में आपने बात किया बहुत ही अच्छा लगा हर बात के अनुभव की रही और बहुत ही सुंदर गीत भी आपने सुनाया जो बहुत ही मूल्यों से संपन्न है और इस गीत को सुनते ही हमें अपने भारत देश की वर्तमान समय की जो करंट सिनारों है वो देखने को मिलता है और इसके साथ ही ये गीत हमें मोटिवेट करता है कि हमें फिर से उन मूल्यों को स्थापित करना है और हमें सभी को समान रूप से देखना है और सबके लिए काम करना है ये यहाँ पर प्रेरणा मिलता है और आजकल जो हालात है उसमें यह गीत सटीक बैठता है और हमें अपने नज़रिया को बदलना होगा हमें हर महिला या बहन जो भी हैं फीमेल लड़कियाँ हैं उनके तरफ सम्मान की नज़र से देखना है और जब हम ये सम्मान की नज़र से उन्हें देखेंगे तो उस समय ही हमारे भारत देश में एक नया परिवर्तन आ सकता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम सलामी जिंदगी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो दोस्तों आज के सलामी जिंदगी में बस इतना ही फिर मिलोंगे फिर मिलेंगे अगले संडे में एक से दो के बीच में नई सलामी जिंदगी लेकर तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबान 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो घनु अजी सुनिया तीन अजी सोनिया त दिनू वर्षे अमृता तनु अजी सोनिया त दिन दिन सबाया भंकरी अवका व्यापक मुरारी हरी पाही रे हरी पा रे आज सुनिया का दिनों वर्षे अमृता सघनी बर वसंत समा